मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहोम शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में आशा करूंगा आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए हमारे बीच गोगुंडा उदयपुर से बिलोंग करने वाले फ़तेह सिंह जी हैं और आप सुपरवाइजिंग का काम करते हैं किसानों के साथ रहते हमेशा खेती का काम देखते रहते हैं और लोगों को गाइड करते रहते हैं तो फतेह सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में और मैं चाहूँगा कि आपका जो तीन दिन का विशेष एग्रीकल्चर का जो सेमिनार हुआ शिविर हुआ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया गया उसको आपने अटेंड किया है हम चाहेंगे कि आपका अनुभव जरूर सुनाइए अच्छा लगेगा ओम शांति ओम शांति। मैं यहाँ आने से पहले मेरे मन में विचार चल रहा था कि ये क्या चीज़ होगा क्या है नाम तो पहले सुना हुआ था बिल्कुल लेकिन जब फोन आया कि वहाँ जाना है और तीस किसानों को लेके जाना है ऐसी कई सारी मीटिंग्स की जहाँ जैविक खेती और खेती और अन्य चीज़ों के बारे में तो सभी बताते ही हैं लेकिन जो यहाँ आके जो महसूस किया वो एक नया था आ, मानो कोई चीज है जब तक अपन का स्वयं का परिचय अगर सही नहीं हुआ है तो अपन कोई भी कार्य स्वयं अच्छा कर ही नहीं पाएंगे तो यहाँ आकर आ, मैंने ये महसूस किया कि जो अपन लौकिक एक पहचान थी वो तो एक झूठी पहचान थी अपन को स्वयं की जो असली पहचान है वो यहाँ आके मिल गई और उसके साथ एक और महसूस किया कि जैसे जब तक अपन स्वयं पवित्र नहीं होंगे अपने पास सही ज्ञान नहीं होगा अपन अगर सात्विक भोजन अच्छा भोजन नहीं करेंगे तब तक अपन दूसरों को ये सब चीज़ें दे ही नहीं सकते और अभी तक जैसे मैं कृषि विभाग में था को, कोई भी किसान को मार्गदर्शन दे रहा था तो वो गलत मार्गदर्शन ही दे रहे थे जो परम्परागत अपना चलता आ रहा था क्योंकि मैंने भी वही सीखा हुआ था लेकिन यहाँ आके पता चला कि किसी किसी भी को अगर अपन उसको प्रत्यक्ष रूप से आ, भी अगर कोई आ, जहर खिला रहे हैं या उसको अप्रत्यक्ष रूप से जैसे खेती में यूज करके अगर किसान खिला रहा तो वो भी एक पापी है तो एक वो आत्मा का जागरण जो हुआ वो यहाँ के ऐसा महसूस हुआ तो अभी जाके क्या करने वाले हैं आप <laughs> यहाँ आते ही तो पहला दिन और जब दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन ही मेरे मैंने ये संकल्प तो यहाँ ले ही लिया था कि मेरे को अभी किसी किसानों को रासायनिक खेती के बारे में तो कभी ज्ञान देना ही नहीं है चाहे आ, मैं तीस साल की आगे सर्विस करूँ या बीस साल जो भी होगा और अब जो एक तो किसानों को सबसे पहले उसका मन क्यों दुखी है वो क्यों परेशान है सबसे पहले तो उनको खुद का ज्ञान वो सारी चिंता से मुक्त हो जाए वो उसका असली क्या है वो चीज़ समझ जाएगा तो वो स्वतः ही दूसरी चीज़ें जैसे रासायनिक का प्रयोग करना है ये सारी चीज़ें वो उसके अंतरात्मा से ही छोड़ देगा उसको कहने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं क्योंकि वो स्वयं बदल गया है तो उसकी स्वयं की पहचान हो गई है तो वो उसको ज़्यादा फोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया अशिक्रंगा फ़तेह सिंह जी अच्छा लग रहा है आपकी भावनाएं और आपके मन जो है शुद्ध हो गया है तो आप ये संकल्प लिया है कि लोगों को जो है कभी भी अब आ जो आ खेतों में जो केमिकल्स डालते हैं उसके लिए आप कभी भी राय नहीं देंगे और जो यहाँ से सीखा है आपने जो एग्रीकल्चर जो सेमिनार हुआ जिसमें आपने जैविक खाद और जो जैविक जो चीज़ सिस्टम है उसको समझा आपने तो वो विधि विधान को आप अपनाकर लोगों को जो है अब बीज रोपण कैसे करना है रिचार्ज कैसे करना है और अच्छा जो है खेती आने के लिए क्या क्या चीज़ों की संभावना है और किस तरह से हम अपने ही घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके इसको समृद्ध बना सकते हैं खेती अच्छा कर सकते हैं ये आपने सीखा तो और साथ ही साथ आपने मेडिटेशन मन का जो है प्रभाव खेती पर पड़ता है ये भी आपने बताया तो मन भी हमारा शुद्ध हो मन भी हमारा ध्वंद रहता है हमेशा तो मन की गरीबी खत्म हो जाए तो फिर हर व्यक्ति सावकारी है क्योंकि ईश्वर ने उसे संपन्नता के साथ इस संसार में भेजा था अब फिर से उसे संपन्न बनके वापस अपने निज धाम की ओर यात्रा करना है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशय करूंगा फतेह सिंह जी का अनुभव सुनकर आपको अच्छा लग रहा होगा एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सभी किसान भाइयों को सभी किसान भाइयों को और यही कहना चाहूंगा कि यहाँ जो जैसे है अपने एक तो ब्रह्मा कुमारी जी का में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आभार देना चाहता हूँ क्योंकि जो किसान मेरे साथ आए उन्होंने स्वयं ने मेरे को कहा कि था और अगर हम नहीं आते तो बहुत, थे। बहुत मतलब अपनी स्वयं की पहचान नहीं कर पाते और अंधरे में ही रह जाते तो जब उन्होंने ये बोला तो मुझे लगा की कुछ काम अच्छा अपन ने आज किया है तो किसान भाइयों को और विभाग वालों को मैं यही कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अपने ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो चलाई जा रही है इसमें भेजें तो इससे अवश्य ही एक दिन यौगिक शाश्वत खेती का स्थापना होगी चलिए फतेह सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच और मैं चाहूँगा कि आप अपने इस मिशन को लेकर जाइए और मिशन को सफल बनाइए गोगुंदा को एक का जो है सैंपल बनाइए जहाँ पर आप अभी काम कर रहे हैं तो वहाँ के किसानों को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी देकर उनसे करवाइए ताकि दूसरे जो राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्टेट के लोग आपके गोगुंदा के किसानों को देखने आएँ उनकी खेती को देखने आएँ उनकी महिमा मंडन पूरी दुनिया में हो ऐसी शुभाशा के साथ फिर मिलते हैं तेरी महर है सबसे अव्वल इसका जलवा शान चैनो सुखों का ये है दरिया रूह ने पाया तुम नेरी बदौलत सब हासिल है मुझको ये सास है नामुमकिन अब कुछ भी नहीं तू जो मेरे पास है तुझे पाके जहा मैंने पाया कुछ रहा नहीं बाकी ऐसा प्रीत का रस बरसाया कुछ रहा रहने के नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आइए हमने फ़तेह सिंह सुपरवाइज़र से बातें की और अभी प्रैक्टिकल जो ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले किसान भाई हैं उनसे भी बातें कर लेते हैं और धूनीलाल जी हमारे साथ हैं उनसे हम लोग बातें करते हैं आ, स्वागत है किसान भाई कैसे हैं आप मिट्टी गुस्से और बताइए आपने भी शिविर रेटिंग किया तो आपका अनुभव भी हम सुनना चाहेंगे ओम शांति शांति सबसे पहले तो मैं ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का आभार प्रकट करना चाहता हूँ क्योंकि इनके नेतृत्व में मैं अपने अवरूढ़ आया और मेरे को यहाँ आने के बाद पता चला कि खेती तो हम करते ही पहले से ही करते थे लेकिन यौगिक खेती करते हुए हम लोगों को कैसे स्वस्थ मतलब खाना दे सके सब्जी दे सके मतलब रासायनिक उर्वरों बिना प्रयोग किए हुए ये मेरे को यहाँ आने के बाद पता चला और एक स्वयं की पहचान हम कौन हैं ये भी आने के बाद पता चला और परमात्मा कौन है उनसे कैसे संबंध बनाएँ और परमात्मा से संबंध बनाते हुए अपन खेती करते हैं तो उसमें मतलब पौध जो पौध पौध तैयार करते हैं सब्जी करते हैं तो उसको मतलब कैसे उनको भगवान का नाम लेते हुए मतलब काम करें ताकि वो निरोगी बने और स्वस्थ मतलब भोजन हम लोगों को खिला सके और दूसरा ये एक यहाँ आने के बाद मैंने हमने एक प्रण लिया कि बिना रासायनिक खेती किए हुए भी हम गांव में जाकर मतलब योग के साथ साथ एक जैविक खेती कर सकते योगी खेती कर सकते हैं जिससे किसी के मतलब को जहर नहीं खिला सके अपन सही खाना खिला सके तो किसान भाई आपने क्या सीखा और आप जाके किस तरह से कार्य करेंगे आप मैंने ये सीखा कि यहाँ से कम से कम अब यहाँ से जाने के बाद में चाहे आधे बीगे में सही एक बीगे में सही लेकिन बिना रासायनिक का छिड़काव किए हुए यौगिक तरीके से यौगिक खेती करूँगा जिससे आगे और भी किसान हैं उनको भी समझाऊंगा कि इस तरह से अपन को खेती करनी है जहरीली खेती नहीं करनी है एक संदेश के रूप में यही है किसान खेती बाड़ी कर करने वाला है वो अपन आज से ये प्रण लेवे कि अब रासायनिक उर्वरक जो भी खेती बाड़ी करते हैं वो आज से रासायनिक उर्वरक की खेती करना बंद कर दे तो ही हम सबके लिए अच्छी चीज़ है क्योंकि इस प्रकृति में जो ज़मीन की जो उर्वरता जो क्षमता है वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रही है इससे आगे आने वाले समय में बहुत ही मतलब विपरीत प्रभाव पड़ने वाला इसका चलिए किसान भाई बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया कि अब जो है हमें जहरीली खेती नहीं करना है हमें जो है ऑर्गेनिक जो विशेष यौगिक खेती को अपनाना है जिससे हमारा जीवन जो है अच्छा बनेगा हम स्वस्थ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे मस्त रहेंगे तो इन्हीं शुभ के साथ चलिए किसान भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल और मैं चाहूँगा कि आप अभी जाके जिस तरह से ऑर्गेनिक खेती करेंगे उसी तरह का जो है लोगों को संदेश में मिलेगा आपको देखकर दूसरे किसान भी आपकी तरह खेती करना शुरू कर देंगे चलिए किसान भाइयों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति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 करना सिर्फ अपना करके कर या निभाते रहना मन की आंखों से देख लो अपना साथी उसे जानो हर कर्म को से समर्पित योगी बन के जीवन जियो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे और सुखते देंगे जिंदगी में इसलिए रहो सदा सनातन भगवान पर विश्वास कर्ण कर्ण में नहीं भगवान ये एक पवित्र भावना है दिल में रखो सुख सच्चे हर जगह वो ही नजर आए